कुछ खास लोगों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं आज के इस एपिसोड को सजाने के लिए हमारे साथ हैदराबाद से अब्दुल रहमान जी जुड़े हुए हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे और स्काई सेवन विशेष उनका एक प्रोफेशन है जिसमें वो काम करते हैं आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ हेल्पिंग टू हैंड्स एक फाउंडेशन है जिसमें और मतलब जिनका कोई नहीं है उन बच्चों को संभालते हैं और खुद उसमें अपना एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं और बच्चों के साथ रहकर बच्चों को जीवन जीने की एक नई कला उनको एक जीवन दान देने का काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर उन्होंने एक फिल्म भी बनाई है गुजारिश जिसका अभी यहां पर जो सेकंड कला समृद्धि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है उसमें उनका सिलेक्शन भी हुआ है उस फिल्म को भी हम लोग देखेंगे कुछ ही देर में तो आज के इस एपिसोड में हम उनसे कुछ खास बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से अब्दुल रहमान जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया जी और ये एक हमारी एक अपॉर्चुनिटी है कि कला समृद्धि ने हमारी मूवी गुजारिश को स्क्रीनिंग के लिए नॉमिनेट किया है और ये है कि मैं एक आई प्रोफेशनल हूँ Uh, मैं कंपनी चलाता हूँ स्काई सेवन ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग साथ पैशन है कुछ करने का तो उसमें हमने एक फाउंडेशन रन करते हैं जिसका नाम हेल्पिंग टू हैंड्स द ए आर फाउंडेशन तो एक हमारी टीम है जो इस मिल के काम कर रहे हैं और हमारा पांच इंटरवेंशन पे हम काम करते हैं जिसमें चाइल्ड एजुकेशन है और फेनेज असिस्िस्टेंस है और वुमन एम्पावरमेंट है कैरियर काउंसलिंग है और ओल्ड एज होम्स को हम सपोर्ट करते हैं बट मेन हमारा फोकस बच्चों की तरफ बहुत ज़्यादा रहा है और दो ऑर्फेनजे चल रहे हैं जिसमें ऑलमोस्ट वन थर्टी, थर्टी बॉयज़ एंड गर्ल्स है उनका पूरा एजुकेशन है उनकी पूरी मेडिकल फैसिलिटी है उनका पूरा रहना है गवर्नमेंट इस्कूल्स में पढ़ रहे हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके हम से उन बच्चों को आगे लेके जाएं, उनको कुछ सिखाएं उनको इस सोसाइटी में औरफन को जो लोग जिस नज़र से देखते हैं हम चाहें कि वो उनका नज़रिया बदले ये बच्चे कुछ आगे आए कुछ अपना नाम रोशन करें सोसाइटी का करें अपने देश का नाम रोशन करें अब्दुलरहमान जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आप क्या करते हैं ये तो पता चल गया है तो मैं चाहूँगा कि आप अपने परिवार के बारे में अपने फैमिली के बारे में कुछ बातें बताएं हमारे श्रोताओं के। मेरी जो है वाइफ और तीन किड्स हैं जिसमें एक लड़का और दो लड़की है एजुकेशन पढ़ रहे हैं अभी वो और मैं हैदराबाद से हूँ और अल्लाह दिया सब कुछ है बस कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तरफ से जितना भी हो सके चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को ये सुनकर खुशी हो रहा है कि आज के समय में भी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समाज में कुछ ऐसे लोगों के बारे में सोच रहे हैं उनको भी एक जैसे हम लोग जीवन जी रहे हैं उनका भी जीवन ऐसा हो इसके लिए आप प्रयासरत है और प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं हमारी दिली दुआएँ हैं आप इसमें सक्सेस पाएँ और जो काम आपने सोचा है समाज सेवा करने का और ख़ास करके जो जिनका कोई नहीं है उनको एक अच्छा जीवन देने का जो प्रयास है आपका बहुत ही अच्छा काम है और हमारी ओर से आपको बहुत सारी मंगल कामनाएँ करते हैं और हमारे श्रोताओं को भी लग रहा हूं कि ऐसा ही काम करना चाहिए तो आइए आप आगे बढ़ते हैं जैसे हैदराबाद से आप बिलोंग करते हैं तो हैदराबाद में आप काफ़ी समय से है तो हैदराबाद की कुछ बातें हमारे सभी श्रोताओं को जरूर बताएँ क्योंकि है एक हैदराबाद अपने आप में एक अलग पहचान बनाता है जहां की हिंदी भाषा थोड़ा सा अलग है उर्दू टच उसमें आता है और वहां लोकल में जाते हैं तो और थोड़ा अलग होता है तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा भाषा थोड़ा सा अपने और जो आपको लगता है कि ये चीज़ें सब लोग देखना चाहिए तो वो क्या है शहर की चार साल पुरानी तारीख है अभी तो आई सेक्टर को भी अगर देखें तो हिंदुस्तान के दूसरे नंबर पाता आता है बेंगलोर के बाद हैदराबादी जो है जो आईटी में अभी बहुत नाम किया है और एक कंप्लीट यूनिटी तमाम मजहब की हम हम ईद भी मनाते हैं और दिवाली भी मनाते हैं दशहरा भी मनाते हैं बैसाखी भी मनाते हैं होली भी मनाते हैं तो ये सारा कल्चर जो है ये ये आपको कहीं नहीं मिलेगा जो हैदराबाद में मिलता है <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अब्दुल रहमान जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और शकर हमारे सभी श्रोताओं को बैठे बैठे हैदराबाद का दर्शन हो गया होगा और हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़कर अपने बारे में संस्थान के बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू थैंक यू नमस्कार श्रोताओं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कुराते रहो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 चाल वो बीज जो पड़ा है कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा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 मुश्किलें बड़ी ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है ही मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है